श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद अंत में युवक भक्तों को नरेंद्र के अधीन एक अविच्छेद्य प्रेम सूत्र में गूंसने के पश्चात ठाकुर ने लीला समरण किया तदुपरांत उनमें से कई लोग अपने अपने घर लौट गए परंतु जाने का कोई स्थान न होने अथवा मन में वैसी इच्छा न आने के कारण लाटू बूढ़े गोपाल और गृह त्यागी तारक उद्यान भवन में ही रहे और वहाँ श्रद्धापूर्वक रखी हुई ठाकुर की पवित्र भ्रस्मास्थी की जीवंत ठाकुर के रूप में पूजा करने लगे परंतु 31 अगस्त अठारह को मकान के किराए की, की अवधि पूरी हो जाने पर गृह भक्तगण वह मकान खाली कर देंगे यह विचार कर लाटू वृंदावन चले गए तारक भी शीघ्र ही वहीं जा पहुँचे परंतु उनका अधिक दिन वृंदावन वास न हो सका श्री सुरेंद्रनाथ मित्र के आग्रह पर नरेंद्रनाथ मठ स्थापन के लिए एक मकान की तलाश करने लगे और उन्होंने तारक को पत्र लिख दिया कि वे किसी भी क्षण वापस आने को प्रस्तुत रहे तदनुसार तारकनाथ वाराणसी पहुंचकर कर के तार की प्रतीक्षा करते रहे थोड़े ही दिनों में नरेंद्र नाथ ने वराहनगर में एक भूतहा मकान किराए पर ले लिया तथा ठाकुर की वस्तुएं वहाँ रखने की व्यवस्था कर दी मकान भूतहा होने के कारण ही बहुत कम कम बहुत कम किराए पर मिल सका था इसके बाद उन्होंने तारकनाथ को तार किया तारक तुरंत रवाना होकर कलकत्ते के बलराम मंदिर में नरेंद्र के पास आ गए वे जिस घोड़ा गाड़ी पर आए थे नरेंद्र और राखाल भी उसी पर उनके साथ बैठ गए और सभी एक साथ वराहनगर के मकान पर जा पहुंचे इस प्रकार रामकृष्ण संघ का प्रथम मठ आरंभ हुआ उस वर्ष की एक अविस्मरणीय घटना थी दिसंबर में सबका एक साथ आठपुर जाना वहाँ पर एक सप्ताह से भी अधिक समय ध्यान भजन में बिताना और बड़े दिन की रात को धूनी के सामने बैठकर ईसा मसीह के त्याग वैराग्य पर चर्चा करते हुए सन्यास ग्रहण की प्रेरणा पाना बाद में जैसा समय ठाकुर की पादुका के समक्ष विरजा होम करके अनुष्ठानिक रूप से संन्यास लेने के बाद शिव तुल्य तारक को शिवानंद नाम मिला शिवानंद महाराज अवस्था में बड़े थे काफी दिनों से सन्यास जीवन के अभ्यस्त थे और मठ के प्रथम अंत्यवासी में एक थे अतः उस समय मठ चलाने का उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से उन्हीं के कंधों पर पड़ा वे मन प्राण से प्रयास करते हुए सबकी सुख सुविधा की, की व्यवस्था में लगे रहते थे सब्जी काटना पानी भरना झाड़ू लगाना शौच स्थान साफ करना यह सभी उनका नित्य कर्म था व्यवहार में वे सरल निकोच नम्र और मधुरभाषी थे उनके मुख से सदैव अखंड सच्चिदानंद का उच्चारण होता रहता था भजन आदि में भी वे अग्रणी रहते थे। एक बार शिवरात्रि के दिन कार ने आकर देखा कि मठ के भाइयों ने उपवास कर रखा है उन्हें देखते ही शिवानंद जी ने स्वामी जी द्वारा विरचित ताथैया ताथैया नाचे भोला आदि भजन गाते हुए नृत्य करना आरंभ कर दिया राखाल ने भी सांस दिया और उन लोगों ने वचनामृतकार को भी अपने दल में खींच लिया ठाकुर के वियोग से विरह स्वामी शिवानंद वर्षाकाल में एक दिन मानो आकाश तथा वायुमंडल को अपनी विरह व्यथा से पूर्ण करते हुए इस आशय का गीत गाने लगे मेरे हरी मधुपुरी को चले गए और मैं तो कुलबधू मेरी दशा रास्ते पर फेंकी हुई मालती की माला के समान हो गई है आदि ठाकुर ने अपने पार्षदों को जिस प्रेम सूत्र में बांधा था उसमें गृहस्थ सन्यासी का भेद नहीं था शिवानंद महाराज भी उसी प्रेम में पग कर उसकी बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में सबकी सेवा में लगे रहते थे अठारह नवासी ईस्वी में प्रयाग में योगीन महाराज को चेचक होने पर वे तुरंत वहाँ जा पहुंचे अठारह ईस्वी में जब बलराम बाबू को भीषण निमोनिया हो गया था तो उन्होंने आनंदपूर्वक उनकी सेवा की फिर 1896 ईस्वी में वाराणसी में स्वामी अद्वैतानंद के पैर में कांटा चूह जाने से उनमें उठने की क्षमता नहीं रह गई थी उस समय शिवानंद महाराज ने प्रमदादास बाबू से इन वृद्ध स्वामी जी की सेवा करने का पत्र द्वारा विशेष अनुरोध किया इन असंख्य सद्गुणों के कारण यह स्वाभाविक ही था कि वे सबके श्रद्धा भाजन बन जाते मठ के भ्रातागण उन्हें तारक दादा कहकर पुकारते थे और नरेंद्र भी उन्हें सदा आप कहकर ही संबोधित करते थे महापुरुष उनका दूसरा लोकप्रिय नाम था वराहनगर के दिनों में एक बार वे सभी आमंत्रित होकर बलराम भवन गए वहाँ ठाकुर की चर्चा के प्रसंग में नरेंद्रनाथ ने कहा एकमात्र ठाकुर ही कामजीत थे नहीं तो विवाहित जीवन में कामजीत व्यक्ति संसार में दुर्लभ है सुनकर शिवानंद जी बोले क्यों ठाकुर ने मेरे भीतर ऐसी शक्ति संचारित कर दी थी कि जिसके बल पर मैं भी काम जय कर सका उनकी कृपा से सब कुछ संभव है विस्मित होकर नरेंद्र बोल उठे तब तो आप महापुरुष हैं उस दिन से शिवानंद महापुरुष नाम से परिचित हुए